प्रश्नोत्तर दीपमाला वेदांत जिज्ञासा मांडुक्य उपनिषद के नानतः प्रज्ञम इस मंत्र में कहे गए एकात्म प्रत्यय सारम इस शब्द का क्या तात्पर्य है समाधान यह मंत्र सभी उपाधियों से रहित तुरीय तत्व का कथन करता है इस उपाधि रहित दशा में एक आप ही हैं दूसरा कुछ नहीं अहम अर्थात मैं यही एक ज्ञान है क्योंकि कभी भी कोई अपना अभाव नहीं देख सकता यह अहम का जो ज्ञान है वह आत्मा का ही ज्ञान है इसलिए इस स्थिति को एकात्म प्रत्यय सारंभ ऐसा कहा गया है जिज्ञासा वेदांत शास्त्र में ब्रह्म को जगत का अभिन्न निमित्त निमित्तोपादान कारण कहने का क्या मतलब है समाधान संसार में आप कोई भी चीज़ बनाते हैं तो वहाँ उपादान कारण की भी आवश्यकता पड़ती है और निमित्त की भी घड़ा बनाना है तो वहाँ उपादान है मिट्टी और निमित्त है कुम्हार परंतु जब परमात्मा ने जगत बनाया तो उसके लिए परमाणु आदि कुछ भी उपादान नहीं लिया और न ही उससे भिन्न कोई निमित्त वहाँ था परमात्मा की एको यम बहुश्याम इस इच्छा मात्र से सारा जगत बन जाता है इसलिए उसे अभिन्न निमित्तोपादान कारण कहा जाता है जिज्ञासा सर्वज्ञ ब्रह्म अपने स्वरूप को कैसे भूल गया समाधान मैंने अभी ब्रह्म से पूछा तो उसने कहा मैं तो अपने को कभी भूला ही नहीं हूँ दर्पण से पूछा तुम्हारे अंदर प्रतिबिम्ब कहाँ से आ गया तो वह कहता है मेरे अंदर कोई प्रतिबिम्ब आज तक आया ही नहीं मैं तो ठोस हूँ में प्रतिबिम्ब कहाँ से आएगा अरे छोटी सी बात है तुम जब सोते हो तो तुम्हारा सारा ज्ञान कैसे गायब हो जाता है सब पढ़े लिखे हो तब भी ज्ञान कैसे गायब होता है जैसे निद्रा में किसी उपाधि से तुम्हारा ज्ञान गायब हो गया ऐसी प्रतीति होती है वैसे ही उपाधि को लेकर ब्रह्म अपने स्वरूप को भूल गया ऐसी प्रतीति हो सकती है आगम शास्त्र के अनुसार जीव रूप से यह भूलना भी उसका स्वातंत्र है ब्रह्म रूप से तो वह अपने स्वरूप में ही स्थित है जिज्ञासा क्या सभी जीवों में भूत सूक्ष्म एक समान होते हैं समाधान भूत सूक्ष्म सभी जीवों के एक समान होने पर भी उनमें संस्कार भिन्न भिन्न रहते हैं क्योंकि भूत सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर का वाहक होता है अर्थात वह जीवात्मा को वर्तमान शरीर से आगामी शरीर तक पहुंचाता है इसलिए मन बुद्धि इत्यादि सूक्ष्म शरीर उसके साथ रहते हैं और संस्कार तो मन में ही रहते हैं और उसी के आधार पर वह आगामी शरीर को ग्रहण करता है जिज्ञासा अविद्या की उत्पत्ति कब से हुई है समाधान वेदांत में छह को अनादि मानते हैं जीव ईशो विशुद्धा चित्तथा जीवे सयोर्भिदा अविद्या तचितो योग सदस्माक अनादेय जीव ईश्वर विशुद्ध चैतन्य जीव और ईश्वर में भेद अविद्या अज्ञान तथा अविद्या और चैतन्य का संयोग ये छह अनादि है इस प्रकार अविद्या को अनादि समझना चाहिए पर वह अनंत नहीं है इसलिए इसकी उत्पत्ति जानने की अपेक्षा यह नष्ट कैसे हो इसका उपाय करना चाहिए